महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व त्रिष्ट्यधिक्विशतमोध्याय जाजलि तुलाधार का यज्ञ विषय धर्म का उपदेश जाजलिच अयम च धर्म तुला धारियतागद्वार वृत्ति चूतानावरोच्यते जा महोदय तुम हाथ में तराजू लेकर सौदा तोलते हुए जिस धर्म का उपदेश करते हो उससे तो स्वर्ग का दरवाजा ही बंद किए देते हो और प्राणियों की जीविकावृत्ति में भी रुकावट पैदा करते हो कृष्ठम प्रभुवती ततस्तम जीवती पशु भीष्च औष मृत्याजीवंत वैसे पुत्र तुम्हें मालूम होना चाहिए कि खेती से ही अन्न पैदा होता है जैसे तुम भी जी रहे हो अन्न और पशुओं से ही मनुष्य का जीवन निर्वाह होता है ततो तो यज्ञ प्रभुवती नास्तिक्यम अपनी जलपसी नहीं वर्त हम लोग के बलाम उन्हें से यज्ञ कार्य संपन्न होता है तुम तो नास्तिकता की भी बातें करते हो यदि पशुओं के कष्ट का ख्याल करके खेती आदि वृत्तियों का त्याग कर दिया जाए तो इस संसार का जीवन ही समाप्त हो जाएगा तुलाधारवाच वक्षा मिजाजले वृत्ति ना ब्राह्मण नास्तिक नज्ञ विनिंदा भी यज्ञवि सुदुर्लभ तुलाधार ने कहा जाजले मैं तुम्हें हिंसा हिंसातिरिक्त जीविका वृत्ति बताऊंगा ब्राह्मण देव मैं नास्तिक नहीं हूं और न यज्ञ की ही निंदा करता हूं परंतु यज्ञ के यथार्थ स्वरूप को समझने वाला पुरुष अत्यंत दुर्लभ है नमो ब्राह्मण यज्ञ यज्ञ वेदो जनाह स्वयज्ञ ब्राह्मणा क्षत्रयज्ञ मिहा विप्र ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का विधान है उसको तो मैं नमस्कार करता हूँ और जो लोग उस यज्ञ को ठीक ठीक जानते हैं उनके चरणों भी, भी मस्तक झुकाता हूँ किंतु खेद है इस समय ब्राह्मण लोग अपने यज्ञ का परित्याग करके क्षत्रियोचित यज्ञों के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो रहे हैं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 मिथ्या यज्ञों का प्रचार कर दिया है इदम देयम देयम चा प्रश्यती अत सैन्य प्रभुवती विकर्म आ जाझले जाझले श्रुतियों और स्मृतियों में कहा गया है कि अमुक कर्म के लिए यह दक्षिणा देनी चाहिए वह दक्षिणा देनी चाहिए उसके अनुसार वैसे दक्षिणा देने से भी यह यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है अन्यथा शक्ति रहते हुए यदि यज्ञकर्ता ने लोभ दिखाया तो इसको चोरी करने का पाप लगता है और उस कर्म में भी विपरीतता आ जाती है यदे वह सुकृत भव्यम तेन तोता नमस्कारेण विषा स्वाध्याय तथा पूजा सैदेवता दर्शनम् शुभ कर्म के द्वारा जिस हविष्य का संग्रह किया जाता है उसी के होम से देवता संतुष्ट होते हैं शास्त्र के कथनानुसार नमस्कार स्वाध्याय घी और अन्न इन सब के द्वारा देवताओं की पूजा हो सकती है इष्टापुर विगुणा जायते प्रजा जो लोग कामना के वशीभूत होकर यज्ञ करते तालाब खुदवाते या बगीचे लगवाते हैं उन सकाम भावयुक्त असाधु पुरुषों से उन्हीं के समान गुणहीन संतान उत्पन्न होती है लुब्धे भो जायते लुब्ध समेभ्यो जायते समात्म मृत प्रजा लोभी पुरुषों से लोभी का जन्म होता है और समदर्शी पुरुषों से समदर्शी पुत्र उत्पन्न होता है यजमान और ऋतविज स्वयं जैसे होते हैं उनकी प्रजा भी वैसी ही होती है यज्ञात प्रजा प्रभुति नभ सोमल अग्नौपरास्ताहुतिर्ब्रहण्नादित्य उपस आदित्या वृष्टिर्वृष्टि ततः प्रजा जिस प्रकार आकाश से निर्मल जल की वर्षा होती है वही प्रकार शुद्ध भाव से किए हुए यज्ञ से योग्य प्रजा की उत्पत्ति होती है वे प्रवर अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्यमंडल को प्राप्त होती है सूर्य से जल की बृष्टि होती है वृष्टि से अन्न उपजता है और अन्न से संपूर्ण प्रजा जन्म तथा जीवन धारण करती है तस्मान पूर्वे तस्मा चलेन अकृष्ट पच् पृथ्वीहीन आरुदो भवन पहले के लोग कर्तव्य समझकर यज्ञ में श्रद्धा पूर्वक प्रवृत्त होते थे और उस यज्ञ से उनकी संपूर्ण कामनाए स्वतः पूर्ण हो जाती थी पृथ्वी से बिना जोते बोए ही काफी अन्न पैदा होता तथा जगत की भलाई के लिए उनके शुभ संकल्प से ही वृक्षों और लताओं में फल फूल लगते थे न ते यज्ञ स्वात्म सुवा फलम पश्यत शमान फलम यज्ञन जा साधव धुरताल उप्धावित प्रयोजन वे यज्ञों में अपने लिए किसी फल की ओर दृष्टि नहीं रखते थे जो मनुष्य यज्ञ से कोई फल मिलता है या नहीं इस प्रकार का संदेह मन में लेकर किसी तरह यज्ञों में प्रवृत्त होते हैं वे धन चाहने वाले लोभी ही धुर्त और दुष्ट होते हैं सस्म पाप कृताेद अशुभ कर्म प्रमाण अणे नुशुभम धर पापत्मा प्रज्ञ दिवजोत्तम दिश्रेट जो मनुष्य प्रमाणभूत वेद को अपने अप्रमाणिक कुतर्क द्वारा अमंगलकारी सिद्ध करता है उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है उसका मन सदा यहां पापों में ही लगा रहता है और अपने अशुभ कर्म के कारण पापाचार्यों के लोकों अर्थात नरकों में ही जाता है कर्तव्य कर्तव्य ब्राह्मणो भयम ब्रह्म लोके नैव कर्तव्यताम पुनः जो करने योग्य कर्मों को अपना कर्तव्य समझता है और उसका पालन न होने पर भय मानता है जिसके दृष्टि में ऋत्विक खबिष्य मंत्र और अग्नि आदि सब कुछ ब्रह्म ही है तथा जो किसी भी कर्तव्य को अपना नहीं मानता कर्तापन का अभिमान नहीं रखता वही सच्चा ब्राह्मण है विगुणम च पुनः कर्म ज्याभूतोपात फल फलभावेच संयम हमने सुना है कि यदि कर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाने के कारण वह गुणहीन हो जाए तो भी यदि वह निष्काम भाव से किया जा रहा है तो श्रेष्ठ ही है अर्थात तो वह कल्याणकारी ही होता है निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्म में यदि कुत्ते आदि अपवित्र पशुओं के द्वारा स्पर्श हो जाने से कोई बाधा भी आ जाए तथापि वह कर्म नष्ट नहीं होता वह श्रेष्ठतम ही माना जाता है अतः प्रत्येक कर्म में फल की भावना या कामना पर संयम नियंत्रण रखना आवश्यक है। सत्य दम उत्पन्न प्राचीन काल के ब्राह्मण सत्य भाषण और इंद्रिय संयम रूप यज्ञ का अनुष्ठान करते थे वे परम पुरुषार्थ मोक्ष के प्रति लोभ रखते थे उन्हें लौकिक धन की प्यास नहीं रहती थी वे उस ओर से सदा तृप्त रहते थे वे सब लोग प्राप्त वस्तु का त्याग करने वाले और ब्राह्मण तो से वे क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के तत्व को जानने वाले और आत्मयज्ञ परायण थे उपनिषदों के अध्ययन में तत्पर रहते तथा स्वयं संतुष्ट होकर दूसरों को भी संतोष देते थे अखिलम दैवतम सर्व ब्रह्म ब्रह्मणे संष्य तृप्य तो देवा तृप्ता तृप्तस्त अजाजले ब्रह्म सर्वस्वरूप है संपूर्ण देवता उसी के रूप हैं वह ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण के भीतर विराजमान है इसलिए जाजले इसके तृप्त होने पर संपूर्ण देवता तृप्त एवं संतुष्ट हो जाते हैं नाभिनद किंचन तथा प्रज्ञान तृप्त नृप्त तृप्ते जैसे सब प्रकार के रसों से तृप्त हुआ मनुष्य किसी भी रस का अभिनंदन नहीं करता उसी प्रकार जो ज्ञान आनंद से परितिप्त है उसे अक्षय सुख देने वाली नृत्य तृप्ति बनी रहती है धर्म आधार आ धर्म सुखा कृष्ण इति स्वीक्षति हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका धर्म ही आधार है जो धर्म में ही सुख मानते हैं तथा जिन्होंने संपूर्ण कर्तव्य अकर्तव्य निश्चय कर लिया है परंतु हम लोगों का जो यथार्थ रूप है उसकी अपेक्षा बहुत महान और व्यापक परमात्मा सर्वत्र सर्वात्मा रूप से विराजमान है ऐसा ज्ञानी पुरुष देखता है ज्ञान विज्ञाननी न कैचि परम पारम तिथि अतीव पुण्यतम पुण्यं पुण्याभिजन संहित यहाँ न शोच न च्यमती व्यथंती च भवसागर से पार उतरने की इच्छा वाले कोई कोई ज्ञान विज्ञान संपन्न महात्मा पुरुष ही अत्यंत पवित्र और पुण्यात्माओं से सेवित पुण्यदायक ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं जहाँ जाकर वे न तो शोक करते हैं न वहाँ से नीचे गिरते हैं और न मन में किसी प्रकार की व्यथा का ही अनुभव करते हैं ते तो तद्रम्ण स्थान प्रावती ह सात् ने स्वर्गमीक्ष न यजंती यशोधन वर्तमान वर्तन्ते यज्ते चा विसया वनस्पतिन औौषधीश्चल मूलं चे विदु न चैतानृत्जों याजयती फलान वे सात्विक महापुरुष उस ब्रह्मधाम को ही प्राप्त होते हैं उन्हें स्वर्ग की इच्छा नहीं होती वे यश और धन के लिए यज्ञ नहीं कहते सत्पुरुषों के मार्ग पर चलते और हिंसा रहित यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं वनस्पति अन्न और फल मूल को ही वे भविष्य मानते हैं धन की इच्छा रखने वाले लोग ही ऋतविज इनका यज्ञ नहीं कराते हैं स्वे वचाथम कुरयज्ञ चक्रु चक्रोपुनर्दुजा परमाण प्रजा अनुग्रह काम ज्ञानी ब्राह्मणों ने अपने को ही यज्ञ का उपकरण मानकर मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान किया है उन्होंने प्रजाहीत की कामना से ही मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान किया है तस्मा तुजोलुब्धाधिअन्त शुभा न प्राप ये यो प्रजा स्वर्ग स्वधर्माचरण इतमे वर्तते बुद्धि समा सर्वत्र जाचले लोभी रिजविज तो ऐसे लोगों का ही यज्ञ कराते हैं जो अशुभ मोक्ष की इच्छा से रहित तो होते हैं श्रेष्ठ पुरुष तो स्वधर्म का आचरण करते हुए ही प्रजा को स्वर्ग में पहुंचा देते हैं जाजले यही सोचकर मेरी बुद्धि भी सर्वत्र समान भाव रखती है यानि यदा महामुने महा मुनि श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण सदा ही जिन द्रव्यों को लेकर उनका यज्ञों में उपयोग करते हैं उन्हीं के द्वारा वे दिव्य मार्ग से पुण्य लोकों में जाते हैं आवृत्ते चेक्य नाचते मनीषि उजरे जाजले जो कामनाओं में आसक्त हैं उसी मनुष्य की इस संसार में पुनरावृत्ति होती है ज्ञानी का पुनः यहाँ जन्म नहीं होता यद्यपि दोनों दिव्य मार्ग से ही पुण्यलोकों में जाते हैं तथापि संकल्प भेद से ही उनकी आवृत्ति और अनावृत्ति होती है स्वयं चय सा मन डूडो च वह च स्वयं उपास मन संकल्प सिद्धि ज्ञानी महात्माओं की इच्छा होते ही उनके मानसिक संकल्प के सिद्धियों के अनुसार बैल स्वयं गाड़ी में जुत उनकी सवारी ढोने लगते हैं दूध देने वाली गवे स्वयं ही सब प्रकार के मनोरथों की सिद्धि रूप दुग्ध प्रदान करती है स्वयं पूजा अनुपादा यज्ते स्वाप्त दक्षिणी यस्तथा भावितात्मा शास्त्र साधु मर्ति योग सिद्ध पुरुषों के पास स्वयं यज्ञ यज्ञयोग उपस्थित हो जाते हैं और उन्हें लेकर वे पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त यज्ञों द्वारा जजन करते हैं उनके ऋतुजों के पास दक्षिणा भी स्वतः उपस्थित हो जाती है जिसका अंतकरण इस प्रकार शुद्ध एवं सिद्ध हो गया है वही पृथ्वी को उपलब्ध कर सकता है औषधि जेदागम पुरस्कृत्य इसलिए वे योग सिद्ध पुरुष औषधियों अन्न आदि के द्वारा यज्ञ कर सकते हैं जो पहले बताए अनुसार मूढ़ लोग हैं वे उस तरह का यज्ञ नहीं कर सकते कर्म फल का त्याग करने वाले महात्माओं का ऐसा अद्भुत महात्मा है इसलिए मैं त्याग को आगे रखकर तुमसे ऐसी बात कह रहा हूँ निराशेषम अनारंभम निर्नमस्कार मतुतिम अक्षीण क्षीर्ण कर्माण तम देवा ब्राह्मणम विधो जिसके मन में कोई कामना नहीं है जो किसी फल की इच्छा से कर्मों का आरंभ नहीं करता नमस्कार और स्तुति से अलग रहता है जिसका धर्म नहीं क्षीण हुआ है कर्म बंधन क्षीण हो गया है उसी पुरुष को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं न श्रव नजन लिप्समान काम गति दैवतम जाजले जो ब्राह्मण वेदाध्ययन यजन और ब्राह्मणों को दान देना आदि वर्णोचित कर्म नहीं करता और मनोहर भोग पदार्थों की लिप्सा रखता है व क्वशिद गति को प्राप्त होता है किंतु निष्काम धर्म को देवता के समान आराध्य बनाने वाला मनुष्य यज्ञ के यथार्थ यथार्थफल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है जा झली न मुनी शुणुमस्तत्व प्रेक्षा मृत्य कष्ट में पूर्व पूर्व चाश ने क्षमा ना परमृतः जाजनी ने पूछा वैश्य प्रवर मैंने आत्मयाजी मुनियों के समीप तुम्हारे द्वारा प्रतिपादित तत्व को कभी नहीं सुना संभवतः यह समझने में कठिन भी है क्योंकि पूर्वकालीन महर्षियों ने उसके ऊपर विशेष विचार नहीं किया है उन्होंने जिन्होंने विचार किया है उन्होंने भी उत्तम होने पर भी इस धर्म की जगत में स्थापना नहीं की है अतः मैं तुमसे ही पूछता हूँ नशु प्राप्त अथ स्म कर्मण के नाणीज प्राप्न्यासुकम् संसते तन्महाप्राज्य भृतम वे श्रद्धा मित पुत्र यदि इस प्रकार आत्म तीर्थ में पशु अर्थात अज्ञानी मानव यज्ञ का सौभाग्य नहीं पा सकते तो किस कर्म से उन्हें सुख की प्राप्ति हो सकती है महामते यह बात मुझे बताओ मैं तुम्हारे कथन पर अधिक श्रद्धा रखता हूँ तुलाधार उम्मार आद्य न पैसा अधना पूर्णाविशेषत बाल सृंगेण पदेन संभरत्यवर मुखम तुलाधार ने कहा ब्रह्मण जिन दम्भी पुरुषों के यज्ञ अश्रद्धा आदि दोषों के कारण यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रह जाते वे न तो मानसिक यज्ञ के अधिकारी हैं और न क्रियात्मक यज्ञ के ही श्रद्धालु पुरुष तो घी दूध दही और विशेषतः पूर्ण होती से ही अपना यज्ञ पूर्ण करते हैं श्रद्धालुओं में जो असमर्थ है उनका यज्ञ याग अपनी पूछ के बालों के स्पर्श से शिंग जल से और पैरों की धूल से ही पूर्ण कर देती है पत्नी चाण विधिना प्रकोतेन योजयन इष्ट तो दैवतम कर इसी विधि से देवता के लिए घी आदि द्रव्य समर्पित करने के लिए श्रद्धा को ही पत्नी बनाए और यज्ञ को ही देवता के समान आराध्य बनाकर यथावत रूप से यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को प्राप्त करे पुरोड़ासो ही सर्वेशा पशूनाम पेद्य उच्चते सर्वानद्य सरस्वत्य सर्वे पुण्या यज्ञ भी समस्त पशुओं के दुग्ध आदि से निर्मित पुरोडास को ही पवित्र बताया जाता है सारी नदियाँ ही सरस्वती का रूप है और समस्त पर्वत ही पुण्य में प्रदेश है जा झल तीर्थ आत्म आम देशाथिर्भव एकता दृष का धर्म आचरन इजे कारण शुभान जाह आत्मा ही प्रधान तीर्थ है आप सेवन के लिए देश देश में भट किए जो यहाँ मेरे बताए हुए अहिंसा प्रधान धर्मों का आचरण करता है तथा तो विशेष कारणों से धर्म का अनुसंधान करता है वह कल्याणकारी लोगों को प्राप्त होता है धर्म सुराधार प्रसंसते सम्पन्ना नृत्य सिद्ध नृत्य विष्ण जी कहते युदिष्ठिर इस प्रकार हिंसारित युक्ति संगत तथा तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित धर्मों के ही तुलाधार वैश्य सदा प्रसन्नता की थी इत महाभारते शांतिपर्मि मोक्ष मोक्षधर्म परमि तुलाधार जाजली संवादे त्रिष्ट्यधिक द्विशतमो अध्याय